देवी भागवत बारहवा स्कंध मणिद्वीप का वर्णन तत्पश्चात तांबे के परकोटे से आगे शीशे का परकोटा प्रसिद्ध है इसकी ऊंचाई सात योजन कही जाती है राजन इन दोनों परकोटों के मध्य में संतान नामक वृक्षों की वाटिका है वहां की पुष्पों की सुगंध दस योजन तक चारों ओर सुभाषित किए रहती है निरंतर विकसित पुष्प सुवर्ण की कांति धारण किए रहते हैं अमृत के समान मधुर रसों से भरे हुए मीठे फलों की वहां प्रचुरता है राजेंद्र उस का स्वामी ऋतु है। उसकी दो हैं शुक्रसी और राजेंद्री संताप से तप्त प्राणी वहाँ के वृक्षों की छाया में निवास करते हैं अनेक सिद्धों और देवताओं से वहाँ का कोना कोना भरा रहता है राजन इस शीर्ष के परकोटे के आगे एक सुंदर पीतल द्वारा निर्मित जहा है इसकी लंबाई सात योजन है इन दो परकोटों के मध्य भाग में मलयागिरी वृक्षों की वाटिका कही जाती है मेघों पर सवारी करने वाला वर्षा ऋतु यहाँ की व्यवस्था करता है इसके नेत्र पिंगल वर्ण के हैं और यह मेघ रूपी कवच को धारण किए रहता है विद्युत की कड़कड़ाहट ही इसका शब्द है इंद्रधनुष इसके धनुष का काम देता है अपने गणों से संपन्न होकर सहस्रो जलधाराएं बरसाना इसका स्वाभाविक गुण है नमः श्री नमस्ती अम्बादुला निर अभ्रमती मेघियंतिका वर्षयंति चिवुणिका वारी धारा और संबता नाम से प्रसिद्ध ये बारह शक्तियां वर्षा ऋतु की देवियां कही गई हैं ये सदा मध से विफल रहती है नवीन पल्लवों तथा लताओं से युक्त वृक्ष एवं हरे तृण वहां सदा पाए जाते हैं जिनसे वहां की सारी पृथ्वी परिवेषित रहती है नदी और नद बड़े वेग से प्रवाहित होते हैं देवता सिद्ध तथा देवी के यज्ञ संबंधी कार्य में निरत एवं देवी के लिए वाणी कूप और तड़ग बनवाकर अर्पण करने वाले पुण्यात्मा पुरुष वहाँ निवास करते हैं पीतल के परकोटे के आगे सात योजन लंबा पंच लौह से बना हुआ परकोटा है इसके बीच में मंदार नामक दिव्य वृक्षों की वाटिका है भाति भाति के पुष्पों और लताओं से परिव्याप्त यह वाटिका विविध फलों-पल्लों से अनुपम शुभा पाती है पवित्रात्मा तो शरद ऋतु को इसका अधिष्ठाता कहते हैं इसके दो सुप्रसिद्ध देवियां हैं यशु लक्ष्मी और ऊर्ज लक्ष्मी अपनी स्त्रियों तथा अंचरों के साथ अनेक सिद्ध पुरुष वहा निवास करते हैं यह लोहात्मक छठे परकोटे के आगे सातवां चांदी का परकोटा है इसकी भी लंबाई सात योजन है विशाल शिखर इस परकोटे की शोभा बढ़ाते हैं इसके मध्य भाग में पुष्पों और गुच्छों से संपन्न सुंदर पार का बगीचा है चारों दस योजन तक सुगंध फैलाने वाले वे पुष्प देवी यज्ञ में निरस्त समस्त गणों को परम प्रसन्न करते हैं महान उज्जवल हेमंत ऋतु इस पर का स्वामी है राजन यह हाथ में आयु लिए रहता है और गण सदा साथ रहते हैं रागियों को रंजित करना इनका स्वाभाविक गुण है इस हेमंत ऋतु के सहश्री और सहस्यश्री नाम से प्रसिद्ध दो शक्तियां हैं भगवती के तीर्थ आदि व्रत की उपासना करने वाले सिद्ध पुरुष वहां रहते हैं इस चांदी के परकोटे के बाद सतत सुवर्ण से निर्मित आठवां आठवाणशाला कहा गया है इसकी लंबाई सुंदर वाटिका है, है। पुष्प और पल्लव इसे सुशोभित किए हुए हैं। शिशिर ऋतु के आदरणीय देव वहां के कार्य की व्यवस्था करते हैं तपस््री और तपस्या इन प्रतिष्ठित दो भार के साथ रहकर शिशिर ऋतु की आकृति धारण करने वाले जय देवता प्रसन्नता पूर्वक वहाँ निवास करते हैं देवी को प्रसन्न करने के लिए गौ और भूमि दान करने वाले महान सिद्ध पुरुषों का वह निवास स्थान बना हुआ है इस हिंडमय में प्राक प्राकार से आगे कुंकुम के समान अरुण वर्ण वाला पुष्पराग मणि से बना हुआ सात योजन लंबा एक परकोटा है वहाँ की भूमि वन और उपवन भी पुखराज के समान ही प्रतीत होते हैं वहाँ के वृक्षों और बालिकाओं को भी पुष्पराग रत्न में ही कहा गया है जिस रत्न का वहाँ बना हुआ है उसी रत्न के द्वारा वहाँ के वृक्ष पृथ्वी पक्षी जल मंडप, उसके खंभे, सरोवर और कमल भी निर्मित है यही नहीं बल्कि उस परकोटे के भीतर जो जो वस्तुएं हैं वे सब पुष्पराग मणि से ही बने हुए हैं राजन रत्न निर्मित प्रकोटों का यह साधारण सा परिचय है प्रभु क्रमशः एक परकोटे से दूसरा परकोटा तेज में लाख गुना अधिक है प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले इंद्र आदि दिकपाल अपना एक समाज बनाकर हाथों में उत्तम आयु लिए हुए यहाँ निवास करते हैं